के तो वो परमात्मा का उस पर पर सूर्य सूर्य सूर्य सूर्य है तो ना ना ऐसा सभी को करने के था देखो। तुर। सुर। तुर सुर। तुर को वाला होने प्रकाशित नहीं कर सकता नहीं करता। तो है यहाँ प्रकाशना जब गत्वानंद वर्तन थे तब धाम है यहाँ जा करके या जिसको प्राप्त करके वापस नहीं आते हैं यहाँ गत्वाकृत जिसको प्राप्त करके वापस नहीं आते है तब मम पर मेरा परम धाम है वह मेरा परम धाम है परम पद है या परम स्वरूप है परम स्वरूप कौन है वो आत्मा है न है क्या किया है यहाँ धाम से आपने को धाम ही लिया है धाम लोग को तो क्या है और काज्ञवा न निवर्तन के यज्ञ क्या लिया है धाम वैष्णो कदम है जिस वैष्णो पर को का गाप्त जिस वैष्णो पर को प्राप्त करके कर वापस नहीं आते हैं क्या के प्रकाशित नहीं करता है का का नहीं। है है यह ना तो जत्वा कर्फ यहाँ पर साक्षात करते हैं जिसको शारीरिक का साक्षात नहीं करते है क्योंकि देखना ये अप्राप्ति की प्राप्ति नहीं है जैसे की कोई ठह हर कंठ का आभूषण होता है ना कंठ में कोई व्यक्ति आभूषण को धारण किया है और फिर भी घूम हो जाती है तो कंठ में हार धारण करते हैं कभी कभी के हार कंठ में है उसको खोजेंगे कहा रट दिया कहा रट दिया सोचते सोचते हम हो जाएंगे पूरी तरह बाद में अरे ठह जाएगा जमीन प्राप्ति हो गई प्राप्ति क्या हो प्राप्ति की प्राप्ति नहीं होगा तो यहाँ पर जो जो है ना आत्मा जो सबका स्वरूप ही है ना यदा कर सकता है ना प्राप्त करके या प्राप्ति की प्राप्ति है या मतलब उस प्राप्त ज्ञान करके अर्था कर ये अर्थ है ना और अभी जो अवसरणिका की शंका आ रही है वो शंका एक अभिप्राय से है मतलब ये जो पूर्व पक्षी है ना उसने ये नहीं समझा की गतवाकर क्यूँकी रंग गतवा है तो गतवा कर उसने साक्षात्त ऐसा पूर्व पक्षी ने नहीं समझा वो गतवा कर जाना ही समझा तो उसने इस शंका का मिश्रा यह है की यदि जाना है तो आना भी यदि जाना है तो आना भी पड़ेगा यदि संयोग है योग तो भी होगा तो जब वापस नहीं आते जाएगा होगा जज गिवर्तन से उसमें उत्तम नमी सबका का सूचक है ये कर सकती सर्वागति ही आगत आगत आगत्यंत करत होता है आगमन आगति अंक आगती है आगती आगती अंत ऐसा आगति अंता आगति का आगमन आगमन अंतिम गति गति आगत पल्ल आगमन से कैसे आगमन आगमन आगमन आगमन आगमन से होती होती है या वाली होती है, योगा योगा का है। तो या वाली का तो पर वो क्वेश्चन है नित्र योग अंत योगा योग अंत में है संयोग संयोग योग भी होगा योग अंत वाला संयोग या योग वाला संयोग सभी गति आगमन वाली है और सभी संयोग वियोग वाली है ये दो बार है तो ये अर्थ क्योंकि क्योंकि सभी घतिया गति कर दिखाए गमन क्या है गमन जाना क्योंकि सभी गमन आगमन से युक्त है क्योंकि सभी ना और क्योंकि सभी से युक्त ये है, ये है। तो धान गटाना निवृति ना है तो उस धान को जाने वालों की निवृत्ति नहीं होती है कैसे धाम हुआ उस धाम जाने वालों की नहीं ऐसे कहा गया कि किसी है तो ना कहा, ऐसी हुई है तो उस पर कारणम उसके कारण समाधान अब ध्यान देंगे मम एव अंश जिन लोके जीव भूता सनातन मम एवं जीव जिन मम एवं अंकूटा जिन लोग अंशूता जीव लोक में मेरा ही सनातन अंक जीव जीव भूता जीव लोक में जिन लोके अगर द्वितीया भाषण में संसारे संसार में मेरा ही सनातन जीव जीव है है सनातन जो ना कि जीवलोक में मेरा जीव जीव में मेरा एक ही बात है जीव जीवलोक में जीव मेरा ही सनातन जीवलोक में जीव मेरा ही सनातन जीवलोक में मेरा ही सनातन अंश जीव है इसको देखेंगे अगली बढ़ती अभी देखेंगे मम एव परमात्मा ना अमुश परमात्मा का हंस जी अंसार करते हैं भागा अवय एक दृष्टा भाग अवयोग और एक देश मतलब वाले नहीं है मतलब एक अर्थ वाले है एक आस सकते हैं यदि कहें कि निर्वयोग परमात्मा का तो भाग अवयोग नहीं होता है एक देश होता है तो वैसा सोचो किया ऐसी क्षमता उठा करके भाषिका नाम कोई समर्थन है ना अब में पर जीव लोग जीव लोग संसार है इस संसार में जीव होता है ना कर्ता भोक्ता इस प्रकार के जीव क्या करता भोक्ता इस प्रकार प्रसिद्ध मेरा मेरा ही ही संसार में से भोक्ता है ना मेरा ही से करता इस प्रकार ये भी अब भी देखेंगे यहाँ पर अंश शब्द आया ना तो अंश शब्द का मुख्य प्रयोग बनता नहीं है इसलिए अंश से क्या लेना है वो राष्ट्रकार जाते हैं अभी में ये प्रतिदिन पक्ष को लेकर समझाएंगे बाद में अब अच्छे पक्ष को लेकर समझाएंगे ऐसा अब देखेंगे यथा जल सूर्य का जल सूर्य का है ना जल्द है ना किसी में कन प्र है जो जल का जो सूर्य का प्रतिदिन जल में होगा तो सूर्य समान होगा नासी और इसका जले जल सूर्य का जले सूर्य से बिंगा जले सूर्य से जल में सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य का अंक जल में सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य का अब लगाइए पंक्ति या थोड़ा लिख दो पंक्ति लगाने के लिए लिख लीजिए ऐसा लिखना ऐसा लिखना चाहे न प्रतिबिंदु ही बिंबल से अंतर तो जोड़ करके लगा लीजिए क्या से प्रतिबिंबो ही कर प्रतिबिंब बिंब का अंश होता है प्रतिबिंब बिंब का अंक होता है जब सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है जल में तो बिंब को योगियां सूर्य और जो छाया पड़ रही है उसको क्या कहेंगे अंश होता है इसलिए जिसको जोड़ करके पंचे क्योंकि प्रतिबिंब बिंब का अंश होता है इसलिए जल में सूर्य का प्रतिबिम्ब सूर्य का है इसलिए जैसे यथा है ना इसलिए जैसे जैसे क्योंकि प्रस्यु, प्रतिबिम्बिब का अंक होता है इसलिए जैसे यथा है न इसलिए जैसे जल में सूर्य का प्रतिबिंब सूर्य का अंक सूर्य का प्रतिबिंब क्या है सूर्य का अंक है जो अंश है, जो है। वो क्या है अंक क्या है वो प्रतिबिंब है ऐसा अब ध्यान देना इस प्रतिबिंब का लिमित्व है जल प्रतिबिंब का निमित्त है जल नहीं होगा तो का पड़ेगा। सूर्य काम करेगा तो निमित्त जल है ना तो बताते हैं जल निमित पाए जल रूप निमित्त के न रहें पर यहाँ निवृत्त से क्रिया न करता क्यों हस्ता लेना सुनिया निवृत ऐसी क्रिया न करता कहा कुछ हो लेना पाता क्या ध्यान लेंगे का अंश जल रूप निमित्त के न रहेंगे पर को ही प्राप्त होकर के सूर्य को ही प्राप्त होकर से करके नीवते फिर नहीं आता है जल रूप निमित्त के न होने पर जल रूप निमित्त के न होने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर कौन सूर्य को प्राप्त हो जाएगा सूर्य का सूर्य का सूर्य का अंक जल रूप निमित्त के न रहने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर के सूर्य ऐसी भी नहीं इसमें कहा गया सूर्य ऐसी भी नहीं होगी इसमें क्या गया सूर्य को ही प्राप्त करके वापस किस प्रकार प्रकार हुआ क्योंकि क्योंकि प्रतिदिन प्रतिदिन होता है या का है या माना जाता जल में सूर्य का प्रतिदिन सूर्य का अंत है वह सूर्य का अंत जल रूप में सर न रहने पर सूर्य को ही प्राप्त होकर के वापस नहीं आता है तथा उसी प्रकार उसी प्रकार अयम उसी प्रकार से याद ही यहाँ कौन यहाँ अंत किसको रहे हैं जीव रूप अंश कौन तो अयम अंशा थी जीव रूप अंतरूप अंत जीव रूप अंश से ध्यान देंगे की ये जो अंताचरण उपाधि में जो प्रतिदिन पड़ता है ना किसका चेतन कामात्मा का चेतन परमात्मा का जो अंताचरण उपाधि तो में प्रतिदिन पड़ता है उस प्रतिबिंब में क्या कहेंगे अंश उस क्या कहेंगे जैसे जल में जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ता है वह क्या हो गया सूर्य का जल में सूर्य का प्रतिबिंब जो होता है उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे अंताचरण उपाधियों में जो चेतन क्या प्रतिबिंब होता है उस प्रतिबिंब को क्या कहेंगे चेतन का जो अंतर उपाधि में जो प्रतिबिंब पड़ता है उसको अंत कहेंगे और वो क्या किया क्या है वो इसी प्रकार का चेतन वो चेतन नहीं है बल्कि चेतन जैसा आभित होने वाला है चेतन जैसा है उसी प्रकार से अयम अंशा या उसी प्रकार अंतरकरण उपाधि में होने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब जीव अंत अंताकरण उपाधि में होने वाला परमात्मा का प्रतिबिंब जीवन ही युद्ध हो जाता है उस परमात्मा से ही वही अभिप्राय है ना कि ये जन्म लिखता पास सूर्य में बचवा जन्म रूप के न रहने पर सूर्य स्कूल में ही जा करके सूर्य सूर्य में ही या सूर्य के ही पास जाकर के सूर्य को ही प्राप्त होकर के बसवा का प्राप्त करिए जल रूप नियुक्ति के नारे पर फूल को भी प्राप्त करके तो यहाँ पर भी क्या है कि उपाधि के निवृत्त होने के अंताकरण उपाधि को हो तो उसी प्रकार रूप अंत ही उपाधि रूप निमित्त के न होगा उपाधि रूप नि ना न होकर उस परमात्मा से परमात्मा ना एवं समझी उस परमात्मा से ही लुप्त हो जाता है या उस परमात्मा के उपास जाता है उस परमात्मा को ही प्राप्त हो जाता है उस परमात्मा से युक्त हो जाता है तब उस पर ही प्राप्त हो जाता है एवं क्यों है ना ध्यान देंगे एवं न निवरत है एवं योग किसको बताने के लिए वहाँ न निवर्तते है ना वापस बन जाता है लगेगी तथा अयम अति उसी प्रकार उसी प्रकार अंतर परमात्मा का प्रति उस परमात्मा से ही लुप्त हो जाता है और वो वापस नहीं आता है ये एक नाना की बात में, में है के और देखना ये अंत का ऐसा करते यथावा अब ये प्रति पक्षी को लेकर बोले है राष्ट्रकार और अच्छे तक पक्षी को लेकर बोलते हैं करने नहीं नहीं होता में जो प्रतिबिंब है वो अंतरग्रण उपाधि के कारण वह रूप ऐसी है? नहीं। आ, वो आ है ना। पर क्या मतलब वो देवता अनिल नाम देख करूँगा कर कर दुण कर तो वहाँ अंतरण तो है नहीं इसलिए प्रक्रिया well तो तो में भी आदत नहीं करती है वो तो लेकिन करेगा आगे देखेंगे यथावा पक्षिना है अब अच्छे का हम बता रहे हैं तो घट आदि उपाधि आकाश है आकाश कैसा है और तो उसमें उपाधिया घट आदि के कर तो ध्यान देना आकाश चिन्ह है और घर उपाधि के अंदर जो आकाश रहता है उसे क्या कहते हैं मठाघाट करक उपाधि के अंदर जो आकाश रहेगा उसको करकाश उपाधि के अंदर जो आकाश रहेगा उसे क्या कहेंगे तो यहाँ अवच्छेद हो गए घर घर गो ये क्या हो गए अवच्छेदक और उससे अवच्छिन्न कौन हो जाएगा आकाश अवच्छेदक करकेवर तक ज्यावर्तक हम लोग भेदक और अवच्छिन्न कर घट के अंदर घर के अंदर रहने वाला जो आकाश है घर के अंदर रहने वाला आकाश गिन्न है लेकर देर कहा जा रहा है ना ये है ना तो बेहद क्यों हो गया ये हो गई ना तो बेदक होगी बेहद किसी रहते हैं अच्छे तक होते हैं अच्छे तक होते हैं उसका अब अच्छे मतलब यहाँ पर व्यावृज्ञ कहीं अब अच्छे निकल युक्त भी होगा युक्त और व्यावृत ही है ना प्रसंगानुसार चलना चेहर जो शब्द होगा जैसे घटादी उपाधि से नहीं आता, मतलब घट उपाधि से अवच्छाधि से अवच्छीन करकाश तो जो घटाकाश है ये आकाश का अंश ता है कर्काश भी आकाश का अंश है मठाकाश भी किया आकाश का अंत है वह यथा वाह मतलब अथवा क्या है अथवा अथवा जैसे अथवा जैसे झट आदि उपाधि अवस्य घटा दी आकाश आकाश का अंत होते आकाश का अंत होते आकाश का अंत हो जाएंगे ना ये ये जो दूसरा पक्षी हुआ मतलब अथवा अच्छा से दूसरा पक्षी पकड़ा है तो यदि कोई कहे की चेतन का प्रति चेतन का प्रतिम तो चेतन नहीं होगा पृथ्वी कुछ हो जाएगा तो ये दूसरे पक्ष की तरफ पुखड़े अब इसको शब्द को समझाने के लिए जैसे आजादी सबसे शब्द को समझाते हैं चेतन होगा करेगा जमीन को जो होगा फिर किंतु चेतन नहीं होता है तो कैसे वो अनुभव करेगा दूसरा सबका यार अथवा जैसे घट आदिशियों से अवचे घट आधी आकाश आकाश का अंक होते अब ये आकाश का अंको न घटाकाश आकाश घट आदि आकाश है ना आदि से करत ले लेना तो तो आकाश का अंत होते हुए तो यहाँ पर ध्यान देंगे यहाँ अंत तो होने में निमित्त कौन है घटादी उपाधियाँ जब उपाधि नहीं रहेंगी तो ये अंत रहेंगे तो वही है घटाधि निमित्त पाए घट आदि निमित्त के ना होने पर आकाश को प्राप्त होकर वापस नहीं आता है आकाश को प्राप्त होकर कौन वापस नहीं आता है भटाका कर का आकाश होश आकाश को प्राप्त होकर के मतलब आकाश के हो जाएगा और फिर वो, वो, वो वहाँ पर घटाकाश व्यवहार नहीं होगा तो उपाधि को लेकर व्यवहार हो रहा था उपाधि अथवा जैसे घट आदि उपाधि घट आदि निमित्त के न होने पर आकाश को प्राप्त होकर के वापस नहीं आता है इसी एवं इसी प्रकार अब यहाँ पर भटने गया दृष्टांत हो गया ना दस्ट अंक इसको अपने से लगाना इसी एवं एवं ज्योहार में विराम चाहिए विराम चाहिए तो वो ही आगे दूसरा वाक्य आरम्भ होता है इसी प्रकार ध्यान देंगे अंताकरण उपाधि से परछिन्न अंताकरण उपाधि से परछिन्न अंताकरण उपाधि से वह अवच्छिन्न जो होगा कौन चेतन यहाँ घटाधि उपाधि से वह अवच्छिन्न होता था अंताकरण उपाधि से वह अवच्छिन्न कौन होगा चेतन परमात्मा कि अंताकरण उपाधि से अवच्छिन्न चेतन परमात्मा अंताग्रहण उपाधि से अवच्छिन्न जब चेतन परमात्मा हो जाएगा ना तब उसको क्या कहेंगे जीव उसे क्या कहेंगे जीव अब वो किसका अंत होगा परमात्मा जैसे घटाकाश किसका अंत आकाश का अंताग्रहण अवच्छिन्न चेतन या अवच्छेद कौन है अंताग्रहण अवच्छेदक है तो अंता ग्रहण उपाधि से अवच्छिन्न जो चेतन है उसको क्या कहेंगे जीव अब अंताग्रहण उपाधि जो अवच्छिन्न चेतन जीव है वो किसका अंत हो जाएगा चेतन परमात्मा का अंत हो जाएगा है ना? तो लगाएंगे अंता ग्रहण उपाधि से जीव परमात्मा का अंत होते हुए परमात्मा का अंत होते हुए और उपाधि के न होने पर, परमात्मा को प्राप्त होकर के पुनः नहीं आता है बना लेगा वास्तव है इसी प्रकार अंताकरण उपाधि वाला जीव परमात्मा का अंत होते हुए उपाधि रूप निमित्त ना होने पर परमात्मा को प्राप्त फिर संसार में नहीं पड़ेगा नहीं। गट, गट, गट तो तो तो वो नहीं होगा न उस घटके समझम ऐसी जो घटाघाश का वो तो नहीं होगा ना उस घट के कारण घटाघाश का वो नहीं होगा दूसरा घट के होने से दूसरे घटाघात होंगे तो नाना अंतर जो उपाधि होने से नीचे हो जाएंगे कहने वाला दोबारा नहीं आएगा अतः उपमे अ अतः तृष्टि दृष्टि पुनरावृत्व स्थापित दृष्टानदय पुनरावृत्त स्थापितृष्टानदय पुनरावृत्स क्या पुनरावृत्ति अभाव से पुनरावृत्ति अभाव से ना पुनरावृत्ति अभाव से स्थापित पुनरावृत्ति अभाव से स्थापित दो दृष्टान्त के द्वारा पुनरावृत्ति के अभाव की स्थापना होने दो दृष्टान्त हो गया ना एक तो प्रतिदिन पक्ष में दृष्टान्त हो गया एक हो गया और छेदन पक्ष में हो गया पैराग्राफ में दो दृष्टान्त रहेगा ना तो दो दृष्टान के द्वारा पुनरावृत्ति के अभाव की स्थापना होने से यज्ञान निवर्तन से इसी उत्तम उत्पन्नम्मान निवर्तन से इसी उत्तम उत्पन्नम यज्ञवान से ये कथन उत्तम कर से कथन उपन्नम करते युक्ति युक्त हो जाता है उपन्न का क्या अर्थ है युक्तयुक्तो भवत समझ जाएंगे इसी कथनमति युत्तम भवती उत्तम कर, जा कर, जा कर, जा कर, जा कर तो इसी को लेकर देखना औिकातम श्री औिका थी ना यदाना निवर्तन थे शंका उठाई गई ना हाँ नहीं बता रहे हैं ना रहे है की ये ये क्या है की जद गतवाना निवर्तन से यह कथन सम्भव होता है उत्पन्न करते युक्ति सम्भव बहुत संभव होता अब ध्यान देंगे तो जाने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर क्या है कि सूर्य का जब, जब क्या होगा सूर्य का प्रतिदिन बहना तो जल उपाधि के न रहने पर सूर्य को प्राप्त होकर के नहीं आता है सूर्य को प्राप्त होकर के नहीं आता है मतलब ये उपाधि के कारण तो भिन्न प्रतीत हो रहा था वो भिन्न नहीं रहा भेद उपाधि जो हो रहा था ना अभिद हो गया और अलग से कुछ जाना है ऐसे ही क्या है की जो घट है ना तो घट उपाधि जब निर्मृत हो गई तो घटाका आकाश को प्राप्त हो गया मतलब जो भेद तो उपाधि के कारण था भेद निर्वृत हो गया तो वैसे ही यहाँ पर जो है ना चाहे कुछ दिन पक्ष में हो या अवच्छेदक पक्ष हो भेंट किसके कारण था उपाधि के कारण था अंधाधन उपाधि के कारण जो ईश्वर का भेंट हो रहा था तो जब उपाधि निग्रित हो गई तब क्या हुआ कि उसको प्राप्त होने का मतलब क्या है उपाधि के कारण जो भेद हो रहा था ना वो तो भेद समाप्त हो गया और अलग से कुछ जाना तो अर्थ तो तो तो तो नहीं हुआ है अलग से जाना अर्थ तो नहीं हुआ है ये सब ये तो साक्षर यही है की वहाँ साक्षात है उसको न समझने के समझा समझाती है है ना तो अब ये ध्यान लेंगे, तो उपाधि की कब होगी चाहे प्रतिदिन पक्ष हो या ज्ञान हो रहेगा उपाधि की कब होगी ऐसा जोर देना की ज्ञान होने पर उपाधि की निवृति होने पर ज्ञान होने पर उपाधि की निवृत्ति होने पर चेतन परमात्मा को पाकर जी पाकर के मतलब पान भेड़ किसके कारण था तो पाना मतलब क्या हुआ उससे अभी वो उसे अलग होने से डरना ये ठीक है थे। थे। अच्छा एक मिनट है तो ज्ञान होने पर उपाधि की निवृत्ति होगी ना तो गु आकर फिर जान करके कर सकते हैं ना तो जान करके वो उपाधि की निवृत्ति होने पर अभी ऐसा लगा लेंगे आपको लोगे ज्ञान करके ना जान करके की पर, जान करके करके की की नियुक्ति नियुक्ति होने होने पर पर नहीं अभी लगा देना अब ध्यान देना फिर ये जो ऊपर किया था ना क्या ये ये बताया था अंशा भागा और एक बताया था ना तो वही है कि मा था न निर्वय परमात्मा का अवियोग एक देश या अंत कैसे संभव होता है अवयवा एक, एक देश का अंक अवय क्या है पर्याय करते है की निर्वय परमात्मा का अवियोग एक देश अथवा अंत कैसे संभव होता है प्रश्न है ना क्या साहुल्य और परमात्मा का को स्वीकार करने का या परमात्मा को अवयव को स्वीकार करने पर, पर अवयव युक्त स्वीकार करने पर अवयव विभागात विनाश प्रसंग उसके अवयव का विभाग होने से परमात्मा के विनाश होने का प्रसंग होगा जैसे पुस्तक के अवयोग क्या है कि है ना इसके अंदर जो शीघ है हैं ये अवयोग है अब क्या होगा अवय के विनाश से क्या होगा पुस्तक का विनाश तो हो जाएगा यदि परमात्मा को का अंत कार होता है अवयव तो एक तो निरुल का अंत संभव नहीं है निरुल का अंत और यदि उसके अवयव माने जाए तो अवयव का विभाग होने से परमात्मा विनाश होने का प्रसन्न आएगा विभाग मतलब अलग होने क्या सावजत है क्या परमात्मा न सावज परमात्मा को साव्य होने पर और उसके अवियों का विधान होने से अवयोग का पार्थक होने से उसके विनाश होने का कथन होता है क्षमता हुई अब इसका समाधान देखेंगे एक या दोष नहीं है मतलब क्या है कि ये कल्पित अंत है वास्तविक अंत नहीं है लेकिन पुस्तक जो है पुष्प वास्तविक और तंतु के अवयव क्या है ये आपके तंतु वास्तविक अंत है ऐसा नहीं कल्पित अंत है एक दोषाना यह दोष नहीं है अविद्या बाकी किस मामले में पहले करेंगे अविद्याजन लिखा है अंताकरण क्योंकि अविद्या अविद्याजन अंताकरण रूप उपाधि से परिचिन्न एक देश क्योंकि अविद्याजन में अंताकरण रूप उपाधि से के परचिन्न परमात्मा का एक देश इसका देश है परमात्मा, परमात्मा का एक, एक बेस, एक भाग अंत के समान कल्पित है अंक के समान कल्पित है अंत के समान कल्पित है भी नहीं है वास्तव में जैसे ये वंश होते हैं पट और पंतु वंश होते हैं पट से घटका वैसा अंत भी नहीं है ये क्या अंत के समान यथात दस्यो की लिखियों की अभिज्ञा कृषि की अभिज्ञा जन में अंधापी उपाधि पर अंताकरण रूप उपाधि से परिन्न कौन एक इसका एक परमात्मा अंताकरण अभिज्ञाजन अंताकरण रूप उपाधि से परिण्न में परमात्मा का एक परमात्मा का एक वेद के समान अंत के समान अंत भी अंत के समान अंत वो तो ये शांत है ही है क्या अयम अर्थात अध्याय जिस तरह और यह अर्थ क्षेत्र अध्याय में विस्तार ऐसी दिखाया गया है और अयम अर्थ यह विषय क्षेत्र अध्याय में विस्तार से कहा गया है राजा जी वो लगायेंगे क्या मद अंस क्या मद कल्पिता का जीव और मेरे अंतरूप ऐसी कल्पित हुआ जीव मेरे अंतरूप ऐसी कल्पित हुआ जीव कैसे संस्करण करता है और कैसे उत्क्रमण करता है यह कहा जाता है अलगे देखो नोक में किसे कहते हैं जो आपकी जो किसी की संपत्ति होती है ये तो कहते हैं मेरा अंक है ऐसा होता है।, है ये मेरा भाग है धर्म व्यवहार उसका व्यवहार ये मेरा फॉल्ट है ये मेरा भार है ये मेरा अंश है अपनी धन सम्पत्ति को लेकर भी कहता है ये मेरा अंश है।, है ये मेरा धन है ये मेरा भाग है क्या कहते हैं विभाजन करते हैं ना संपत्ति का तो क्या कहते हैं ये मेरा है हिस्सा कहते हैं ना अंक हिस्सा ये मेरा भाग है, तो है।, है या मेरा हिस्सा है ऐसा तो तो शब्दों का या मेरा भाग है या मेरा हिस्सा है या मेरा अंश है कुछ कहते हैं ऐसा ही तो मतलब रामानुषि के अनुसार इस तरह विशिष्ट वस्तुओं का एक एक अंक कहा जाता है विशिष्ट वस्तुओं का एक एक अंश कहा जाता है तो परमात्मा अनंत वित्रेतों के युक्त है so, तो ये परमात्मा की अधीन रहने वाला जीव उसका है परमात्मा के अधीन रहने वाला जीव क्या है वहाँ अंत शब्द का मुख्या बिगड़ जाता है जो जीव पर रहने वाला है वह उसका क्या है ऐसा अब देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर क्या अच्छा मद मदन अंस मदन सत्वे कल्पिता साजीवा और मेरे अंत से कल्फित हुआ जीव कैसे संस्रण करता है संस्रण करता है मतलब एक मुहि से दूसरी मुहि में कैसे जाता है कैसे संसार में चक्कर काटता है और कैसे उत्क्रमण करता है उसक्रांति यदि आदत में उत्क्रमण एक सूत्र है ना उत्तरांकी गति आगति नाम ब्रह्म सूत्र है उत्क्रमण गति और आगतिमण होना जाना और आना शरीर छोड़कर तो क्यों जाएगा और तो जाने के पहले उत्गर, जाने के पहले क्या है उत्क्रमण का मतलब क्या है की जो अपने स्थान में स्थित है ना वहां से हटना इसलिए मतलब उत्तरां की गति आगति नाम ब्रह्मसूत्र तो उत्तरां गति और आगति उच्ची फिर बना होगा फिर होगा वहां पर उत्तरांती का देखेंगे क्योंकि उच्चते इस पर कहा जाता है लोग लोग लगाएंगे का प्रकृति स्थानीय मायाकर्षण इंद्रिया या प्रकृति स्थानी मना कर सके प्रकृति स्थानी स्थानीय मना प्रस्थान इंद्रियाणी करते मन दिन में छवा मंदिर में ष्ट है तो इसमें ष्ठ है अन्य पाँच ज्ञान इंद्रिया और मन लेकर छठवा अन्य पाँच ज्ञान इंद्रिया और मन लेकर क्या हुआ छठवा हो गया ना तो प्रकृति स्थित है अपने गोलक में स्थित अपने गोलक में स्थित मन सहित छह इंद्रियों को विकसित है मतलब शनि छोड़ने से पहले उसको खींचता है जाता है ना ऐसा नरेंद्र जी और ऐसा लगाएंगे कभी दे देव योग काल में कभी योग काल में प्रकृति स्थान बोलती अपने बोलती। अपने बोलक में स्थित मन सहित खींचता है तो है और तो ये देव योग काल में अपने अपने बोलक में स्थिर मन शहिक्षण खींचता है जी जी। वैसे पूरा सूचित है तो हैं अब है ना, कि तों तों ये काले नहीं कि नोन का बताने एक प्रकृति स्थानी में समाज बताते हैं समास का क्या धुआटो स्थितानी प्रकृति में स्थित और प्रकृति से क्या लेना है कर्ण सस्व स्थानी कर्ण सस्थली आदि अपने स्थानों में ये कर्ण सी है ना ये हो ये नीत स्थान हुआ का? तो ये स्थान हो गया नेत्र ऐसा तो कर्ण सस्तुल आदि रूप अपने स्थान में गोलक तो भी कहते ना इन्हें गोलक अपने स्थान को आकर्षित करता है या है तो वाले याद काल में आकर्षित करता है जिस काल में है शरीरों की शरीर यद अवासमो की यज्ञ की यह उद्राम गृह्वा एक सं गृह एक संी वा दंडन इव आसाया दंधन इव आसाया शरीर यदि ये अभी mm. तो के लिए ईश्वर स्वामी अपने का स्वामी है ना? तो करिए आप कर रहे हैं कि अपने का स्वामी के के सारे लिए। क्या हैं? या, किया में बल्कि हाँ क्या या, ने या कर बल्कि ऐसा हाँ यद का क्या है कर दिया यदा यदा कर्ज क्या हुआ जश्न ठीक है और देख लेंगे होता है गया जो होता है ना उसका सप्तम से सकते है क्योंकि उन्होंने यदा किया है होने का है है ना, ना? तो आज भी हो गया अब देखेंगे यदा होगा की जब इस तरह ईश्वरा है ना ईश्वर का क्या अर्थ है दे नदियों का स्वामी जीव और उस इस देश से इसमण करता है इस देश से उत्क्रमण करता है मतलब इस देह को जब छोड़ता है इस देव को जब होता है, जब है।, जब है। toh. Toh क्या लगेगी ये यदा सा जब ईश्वरा जब दे का स्वामी जीव उस क्रामची मतलब इस देव को देव को छोड़ता है अब इस भक्त कहते हैं इस में पूर्ण लोक के साथ है सदा प्रकृति स्थानीय बना संस्थान मिलानी कर सकती ऐसा सारे तो देखेंगे स्वामी सम्रात करी देव इंद्री क्या ये संघात है।, है।, है तो देवामी देव इंद्री रूप संघात का स्वामी कौन जीव ये तो जैसा जीव ईश्वर सत्र लगाएंगे कि जब ईश्वर जब ईश्वर इस छोड़ता है जब जब जीव जीव इस छोड़ता है, जीव इस देखो लग जाएगा। ये छोड़ता है, ये तो अब तदा कर सकती भाषाकार क्या कहते हैं तदा कर तो लगा लेना। कदा प्रकृति स्थानीय मना प्रस्थान नियम कर सकती कदा प्रकृति स्थानीय मना प्रस्थान तो कर तो क्या होगा कि जब वे जीव इस दे को छोड़ता है तब तो अपने अपने प्राथम्य संबद्ध थे इसी इस प्रकार अर्थ अर्थवशा श्लोक साधा प्राथमिक संबंध से इस प्रकार अर्थदशातोजन के कारण इस प्रकारोजन से इस प्रकार प्रयोजन वस्त्र श्लोक के द्वितीय पाद्य का प्रथम संबंध होता है या श्लोक के द्वितीय पाद का प्रथम संबंध होता है इस प्रकार प्रयोजन श्लोक के द्वितीय पाद का प्रथम पूर्ण श्लोक के साथ संबंध होता है हो प्रमाण है बल गया अब देखेंगे ये हो गया अब इस कार्य करते हैं शरीरम यद अबाखी शरीर यद अवाकमोति अर्थभाष्यकार करते हैं यहाँ का भी अर्थ भाष्यकार ने न्यूतम शरीर को प्राप्त करता है किसको प्राप्त करता है न्यूतम शरीर को प्राप्त करता है तो यहाँ न्यूतम शरीर को प्राप्त करेगा कैसे की पूर्व पूर्व को खून करकेगा तो वही पूर्व शरीर मतलब पूर्व को छोड़कर क्या होगा हाँ? और शरीर किया शरीरांकर्मोट में आए शरीर शरीरांकर्म और पूर्व स्वास्थ्य शरीर का अध्ययन किया है और जब पूर्व शरीर से नए शरीर को प्राप्त करता है पूर्व शरीर से नए शरीर को प्राप्त करता है अब लगाइएकार यहाँ भी जो मनगर में ईश्वर का से जीवन जगह जीवरा हाँ पूर्व अस्म शरीर शरीरांतरम होती पूर्व शरीर होगी शरीर पूर्व शरीर को प्राप्त करता है सदा का अध्ययन करके अंगीर उसी लगाएंगे सदा एकता अनुआती तब इन सबको लेकर जाता है पूर्व का छोड़ता है और सदा एक निश्वास अनु तब इन सबको लेकर के जाता है कि उसको वन सही छः महीनों का सब वन सही को लेकर जाता है भी ले तो ते ते दे भी साथ नहीं जाएगा उसकी चीज चले तो अपनी धन संपत्ति मकान भी नहीं चला जाएगा है ना तो हम बस तो ये चीज नहीं है धन भी टूट जाएगा सब फूल जाएगा इंडिया तो यही उसको आगे भी जाकर परेशान करेंगे तो यहाँ तक जाएंगे तो सबको सबसे बड़ा मोहन साफ चला जाता है उसके बजे जहाँ जाओगे वही हमको लगाएंगे तक जाता है जी ना के प्रश्न नहीं ऐसा है ना कि अंताकरण तो मन हो गया ना तो मन भीषण कहा है अन्न ज्ञानी मिलिया वो भी वैसे पूरे सूर्य शरीर का लक्षण है सूर्य शरीर में जितनी तरफ मात्राए हैं जो भी नई कर्मियाँ हैं वो सबका उपलक्षण है सब कुछ अच्छा ही चर्चा है लेकिन सूर्य शरीर का उपलक्षण देखेंगे, लगा? संयाती, तब को लेकर जाता है देखेंगे दे यात्रा में जाने के अब देख रहा हूँ कितने समान यात्रा की ना ये नहीं आती समान यात्रा इतिहास इस पर कैसे है लगाएंगे वायु गंधान यु आश वायु है ना जिस प्रकार से जिस प्रकार गंध के अधिकरण सुस्पादी से वायु गंध, गंध, गंध, गंध वा को लेकर चला जा जाता है जिस जा प्रकार गंध के अधिकरण पुष्पादी से वायु गंध को लेकर चला चला जाता है व्यवस्कार मन को लेकर चला जाता है वो इसीलिए क्या करता है मन पर छो को लेकर चलाया जाता है इससे बिना काम नहीं चलेगा और जो जिस प्रकार वायु आशीर् गंगे गंगा को लेकर चला जाता है ना इस बार मतलब देव इंद्री का स्वामी जी जीव जब इस शरीर से उमड़ करता है या जीव जब इस शरीर को छोड़ता है जीव जब इस शरीर को छोड़ता है तब प्रकृति स्थान अपने अपने स्थान में खींचता है मन परीक्षण को बेचता है या आकर्षित करता है हो गया और फिर जीवाईश्वर जगह जब जीव जब शरीर वो पूर्ण शरीर को छोड़कर नए शरीर को प्राप्त करता है तब ये मन सही इन इंद्रियों को लेकर चला जाता है वहाँ खींचना है यहाँ लेकर जाना है ठीक है लेकर जाते हैं खींचेगा ना तो वहाँ आकर्षित करना खींचना जाता है जैसे वायु बंद के अधिकरण से गंध को लेकर के थे चला जाता है सुनाकानिकानी सुनाकानिकान इंद्रिया तो कौन सी इंद्रिया थे थे है जिनको तो लेकर के जाता है बिल्कुल लगाओगे करो क्या क्षु विपर्सुषा मन अये मन अये तो ये जो है इसको फोन लगा रहा है फोन लगा रहा है फोन लगा रहा है फोन लगा रहा है जो ठीक है ट्रांसफर करना चाहता है और मैं चाहता हूं